शाहज़ादा बयाया और उसका तिलस्मी घोड़ा। एक वक्त का किस्सा है। दूर दराज के एक इलाके में एक पुरस्कून सल्तनत में मलिका के दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सल्तनत के लिए ये एक बहुत ही जश्न का माहौल था। मार्शल अभी भी बाहर जंग में मुहतलाते, पर खबर तेजी से फैल गई। जैसे-जैसे ये लड दूसरी तरफ उसका भाई घर के अंदर ही खेलना पसंद करता था। हमेशा अपनी माँ के गिरीबान से लगा हुआ और तब ही बाहर निकलता जब मलिका शहर के लिए बाहर जाती। और अब इसी वजह से छोटा वाला शहजादा मलिका का दिल अजीज बन गया था। अजीजा इनमें से बड़ा कौन है? मलिका को ज्ञान था कि वो इसलिए पूछ रह ठीक है फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अगले बादशाह बनोगे। बिल ये सुनकर हैरान हुआ कि उसका भाई मुस्तकबिल में बादशाह बनेगा। उसने अपना हाले दिल अपने घोड़े के सामने बयान किया। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ और नए-नए तجर्बे हासिल करना चाहता हूँ। मैं ये सुनकर तंग आ गया हू� क्योंकि तुम घर पर खुश नहीं हो, तो क्यों नहीं बाहर दुनिया में जाते? वो छोटा घोड़ा इंसानी आवाज में बात कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि तुम बोल सकते हो? आह, तुम मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हारी दोस्त और सलाहकार बनी रहूंगी जब तक तुम मेरा हक मानते रहोगे मैं वादा करता हूं। शहजादी ने बादशाह से गुजारिश की और मिन्नत की पर کو अपने बेटे को रुखसत करने को राजी नहीं था। वो इसके लिए राजी नहीं था कि उसे जाने दिया जाए। मल्लिका के मनाने पर बादशाह मान गए। पर बादशाह अभी भी चाहते थे कि वो कुछ इस तरह से आगे बढ़े जो उसकी शाही रुतबे से मेल खाता हो और सिपाहियों और घोड़ों की एक फौज लेकर जाए। मुझे इस तरह के मुहाफिजों की क्या जरूरत है? मुझे कुछ रकम दे दीजे, मैं खुद ही घोड़े पर सवार होकर चला जाऊंगा। फिर से शहजादे को बहस करनी पड़ी, मिन्नतें करनी पड़ी। आखिर में जब तक वो ये सब हासिल करने में कामयाब ना हो गया, जो उसे चाहिए था। मेहरबानी करके एक साल के अंदर ही वापस आने का व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 تنہا جاؤ گے اس غریبی شہر میں اور یہ دکھاوا کرو گے کہ تم گونگے ہو گونگا؟ کیا میں ایک سندر اجنبی نہیں بن سکتا؟ تمہیں کبھی خود کو دھوکا نہیں دینا چاہیے خود کو بادشاہ کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ تمہیں اپنے خدمت میں لے لے جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس چٹان پر آنا تین مرتبہ دستق دینا اور یہ کھل جائے گی ٹھیک ہے میں خود کا بھیش بدل دوں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 कि बादशाह ने पूरे घराने के इंतजामात उसको सुपर्द कर दिए। वो खादिमाओं से बात करता और बादशाह को अपना मशविरा देता। वो किले में तेजी से घूमता रहता, एक काम से दूसरे काम पर जाते हुए। हर कोई उसे पसंद करता और जल्दी ही वो उसे बयाया के नाम से बोलने लगे क्योंकि वो यही आवाज निकालता था। � जो सबसे बड़ी थी बुधिंग का और स्लवीना जो सबसे छोटी थी शहजादे को उनके साथ रहना बहुत पसंद था क्योंकि उसे गुंगेपन और बदसूरत शक्ल में रहना था बादशाह को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था लड़कियां भी उसे पसंद करती थीं और हमेशा जहाँ कहीं भी जातीं उसे साथ ले जाती थीं और वो भी उन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 क्या यह मुमकिन है मेरे बच्चे की तुम्हें पता ना हो उस बुरे ख्वाब का जो हम सब पर नाज़िल है سال साल पहले तीन ड्रैगन हवा में उड़ते आए और पास ही एक बहुत बड़ी चट्टान पर आकर उतरे पहले वाले के नौ सिर थे दूसरे वाले के 18 सिर और तीसरा वाला 27 सिर کا था उन्होंने इस मुल्क को भर्बात कर दिया जानवरों और मवेशियों को खा खाकर ड्रैगन्स ने शहर पर हमला किया और हर चीज को जला दिया उन्हें राजी करने के लिए हमने अपना सारा खाना उनके लिए रख दिया शहर के फाटक से बाहर पर जल्दी ही हम सब भूखे मरने लगे इस नाउमीडी में खिरे हुए हमने एक बूढ़ी डानिश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 ایک بار جب ہم نے سودا تیہ کیا وہ ڈرائگنز وہاں سے اڑ کر دور چلے گئے اور کل تک کبھی بھی ہم نے ان کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا گزری رات یہ خبر ملی کہ ڈرائگن پھر آکر اپنی پرانی چٹان پر پس گئے ہیں اور وہ بہت ہی خوفناک دہارے نکال رہے ہیں تو کل مجھے اپنی سب سے بڑی اولاد کی گربانی دینی ہوگی پر سو اپنی دوسری بیٹی کی और फिर अपनी सबसे छोटी वाली की फिर मैं रह जाऊंगा एक बिचारा तन्हा बूढ़ा जिसके पास कुछ भी नहीं बचा होगा कुछ भी नहीं बया यानी ड्रैगन और बादशाह के बेटियों की कहानी सुनाई मुझे इल्म है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 और अनबा के पास जाना चाहिए इसी वक्त उन्हें ये खबर देने के लिए कल मेरी बारी है मैं सोचती हूँ कि क्या ये जंगजू मेरे लिए भी हाजिर होगा हालांकि इन कयासों ने अभी भी उन्हें खौफ सदा कर रखा था उम्मीद उनके पास वापस आ रही थी यहाँ तक कि बयाया भी उन्हें हंसाने में कामयाब हो गया था। बयाया खुशी से फिर से हाजिर हुआ उस अर्जनवी जंगजू के लेस में। इस बार सफेद पर लगाकर उसने 18 सिरों वाले ड्रैगन पर हमला किया और एक और बहादुरी का कारनामा दिखाकर उसे निष्ठुर नाबुद कर दिया। एक और जंग और बयाया के लिए एक और आसान और हैरतअंगेज फत है। तुमने बहुत पिचरापन दिखाया कि तुमने उस बहादुर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 खास कर जब स्लवीना उसके आगे घुटने टेक कर बैठी थी, उसके लिबास का एक सिरा पकड़कर और ऊपर उसकी तरफ देखती हुई तिलिस्मी नजरों से, उसका दिल पिघल गया और वो कुछ भी करने को तैयार हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्हें कभी तुम्हारी पहचान का इमली नहीं, नहीं समझा। और बादशाह बहुत नाउमीद हो गए क्योंकि उनको बचाने वाला इतनी तेजी से पीछे हट गया था पर ये जल्दी ही खुशी में बदल गया जब वो महफूज महल में वापस आई इसके कुछ ही वक्त बाद एक बहुत ताकतवर बादशाह ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया बादशाह ने बुलावा भेजा कि वो सल्तनत के सभी रईसों को इकट्ठा क अपनी तीनों खूबसूरत बेटियों का हाथ निकाह में देने का वादा किया जाहिर है ये एक लालच था और वहाँ मौजूद सभी रईसों से अपनी वफादारी का अहद किया और वो जल्दी ही अपने घर वापस लौटे फौजें सब طرف से आई और जल्दी ही बादशाह جنگ के लिए रवाना होने को तैयार थे बादशाह ने अपनी کی की जंग में अगुवाई की बादशाह ने महल के सारे कामों का जिम्मा बयाया को सुपुर्द किया اور اس پر اپنی تین شہزادیوں کی حفاظت کا بوج بھی لاد دیا۔ بیائیہ نے وفاداری سے اپنے فرض کو نبھایا۔ محل کی حفاظت کرتے ہوئے اور شہزادیوں کی توجہ دوسری طرف لے جاتے ہوئے تاکہ انہیں خوش اور خرم رکھ سکے۔ ایک دن اس نے بیمار ہونے کی شکایت کی، پر بجائے حکیم سے صلاح لینے کے، اس نے کہا وہ کھیتوں میں جائے گا اور دواوں والی جڑی بوٹیوں کی تلاش کرے گا۔ شہزادیاں اس کی اس سنک پر لگی. پر دیا छोटे घोड़े ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया बादशाह की फौजे कमजोर पड़ गईं और कल उनकी एक किस्मत का फैसला होगा अपना सफेद सूट पहनो अपनी तलवार लो और चलो हम कूच करें बयाया ने सब तरफ दुश्मनों पर वार किए और उसने ऐसी तबाही मचाई कि फौरन ही बादशाह की फौज के हौसले बुलंद हो इतनी बहदूरी से कि जल्दी ही दुश्मन की कमर टूट गई और वह बिखर गया और बादशाह को एक और शानदार फतह हासिल हुई पराए मेरमानी ए सूरमा जनजू मेरे साथ मेरे तम्बू में आओ ताकि हम इस फतह ाबी का जश्न मना सकें शुक्रिया बादशाह मैं नहीं आ सकता जब शहज़ादियों ने सुना कि वह अजनबी जंगजو फिर से नाजिल हुआ था और उसने उन्हें फतह दिलाई तो वो किसी भी रईस की दुल्हन बनने को राजी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद वो जंग जो वापस आए उनमें से किसी एक की मांग करते हुए मेरे बहादुर साथियों मैंने आपको अपनी बेटियों के हाथ का वादा किया था जिन्होंने जंग में मेरी मदद की थी और आप सब ने बहादुरी से मेरा साथ निभाया आप में से हर एक मेरी बेटियों में से एक के हाथ का हकदार है पर अफसोस मेरी सिर्फ तीन बेटियां ही हैं यह फैसला करने के लिए कि तुम में से किन तीन से मेरी बेटी का निकाह होना चाहिए मैं यह मशवरा दे रहा हूं कि आप में से सब एक कतार में बाग में खड़े हो जाएं और मेरी हर बेटी अपनी बालकनी से सोने का एक सेब फेंकेगी जिसके पास वो लपक कर जाएगा हर शहजादी को उससे निकाह करना होगा उस रात एक बहुत बड़ी दावत दी गई पर स्लोवीना अपने कमरे में ही रही मेहमानों के सामने आने से उसने इंकार कर दिया छोटे घोड़े ने आखरी बार अपने मालिक को लिया जब वो महल में पहुंचे तो बयाया उतरा उसने अपने वफादार दोस्त को बोसा देकर अलविदा किया और वो घोड़ा गायब हो गया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 यह है तुम्हारे वालिद के गिरेबान का कपड़ा जिससे उन्होंने मेरे जख्मी पैर को पांधा था जब ये सब कुछ समझा दिया गया बादशाह ने खुशियां मनाई मेहमान भी हैरान रह गए और स्टुबीना और बुडिंगका ने एक दूसरे की ओर हसद भरी हैरत से देखा निकाह के बाद वह अपने वालिदन से मिलने घोड़े पर सवार هر کوئی اس کے پاس واپس آنے پر بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے اسے مرا ہوا سمجھ کر بلا دیا تھا کچھ عرصے بعد بیائیا اس سلطنت کا وارث بنا وہ بہت عرصے تک جیا اور بہت خوبصورت بھی رہا اور اپنی بیگم کے ساتھ اس نے بے انتہا خوشی کا لطف اٹھایا